वना हां भगवती स्तोति कहती है। आम आम हैं हरे हे अम्बा यदस्यं मेद्यह क्रध स्थूलमपातस मुस्का वेदसिया एइजतो गोसफे सकुला विव अर्थात यह यज्ञ अग्नि पाप भेदक है यह यज्ञ आग्नेय दुष्ट नाशक है जिससे अज्ञाग्नि की स्थूल पृथ्वी पर स्थापना हो जाती है तब ब्राह्मण छप्रे आदि धर्म रूपी गाय के चरणों में खुरों की तरह सुशोभित होते हैं जब ऐसे ही परमानंदमयी गतिविधियां संपन्न होती हैं तो उन्हें उस परम सत्य की वैसी ही अनुभूति हो जाती है जैसे स्त्री के अंगों को देखकर स्त्री पहचान में आ जाती है जब हिरन खेत में गुश कर जोखा जाता है तो किसान हिरन की पुष्टता से खुश नहीं होते बलकि अपनी हान से दुखी होते हैं वैसे ही कोई सुद्रा जार से ग्यान धन पाती हैं तो उसका पति उसके इस तरह ग्यान संपन होने से प्रसन नहीं होता है। जव हिरण के खेत में घुसकर जो खा जाता है तो किसान हिरण की पुष्टता से खुश नहीं होते बल्कि अपनी हानि से दुखी होते हैं वैसे ही कोई शूद्रा आर्य जन से ज्ञान पाती है तो उसका पति उसकी इस ज्ञान प्राप्ति से ज्ञान पोषण को नहीं मानता हम शक्तिशाली यज्ञ की अग्नि को विविध विधानों पूर्वक संस्कार युक्त बनाते हैं यज्ञ देव की कृपा से हमारे मुखों को सुगंधमय बनाइए यज्ञदेव की कृपा से हैं आयुष्मान बनाइए यज्ञदेव की कृपा हमारा तारन करे हे यज्ञ अग्नि हम गायत्री छंद से आपको शांत करते हैं आप शांत होने की कृपा कीजिए हम त्रिष्टुप छंद से आपको शांत करते हैं आप शांत होने की कृपा कीजिए जगती छंद से आपको शांत करते हैं आप शांत होने की कृपा कीजिए अनुष्टुप छंद से आपको शांत करते हैं आप शांत होने की कृपा कीजिए पंगति छंद से आपको शांत करते हैं आप शांत होने की कृपा कीजिए वृति छंद से आपको शांत करते हैं आप शांत होने की कृपा कीजिए उष्णिक छंद से आपको शांत करते हैं आप शांत होने की कृपा कीजिए ककव छंद से आपको शांत करते हैं आप शांत होने की कृपा कीजिए सूचियों से आपको शांत करते हैं आप शांत होने की कृपा कीजिए हे यज्ञ अग्ने जो दो पद वाले छंद हैं वे सूचियों द्वारा आपको शांति प्रदान करें हे यज्ञ अग्नि जो तीन पद वाले छंद हैं वे सूचियों द्वारा आपको शांति प्रदान करने की कृपा करें चार पद वाले छंद हैं वे सूचियों को शांति प्रदान करने की कृपा प्रदान करें छह पद वाले यज्ञ सूचिकाओं को शांत प्रदान करने की कृपा करें छंद छंदहीन हैं वे सूचियों द्वारा आपको शांति प्रदान करने की कृपा करें जो छंद युक्त छंद हैं वे सूचियों द्वारा आपको शांति प्रदान करने की कृपा करें हे यज्ञ आग्ने सब प्राणियों को उद्धारन करने वाले ऋचायें समस्त दिशाएं महामानी देव वाणीया रेवती नाम ऋचायें बादलों की बिजली और श्रेष्ठ वाणीया सूचियों द्वारा आपको शांति प्रदान करें हे अज यज्ञज्ञी यजमान की पत्नियां नेतृत्व करने में समर्थ हैं हे यजमान वे नारियां आपके लोमों को बुद्धि वर्धक चुनकर अलग करने की कृपा करें देव गणों की पत्नियां सूची से आपको शांत करने की कृपा करें दिशाएं सूची से आपको शांति प्रदान करने की कृपा करें रजत सीसा और सुवर्ण विभिन्न पूर्वक यज्ञ में जोड़ा जाता है वह इस यज्ञ की सम्यक रूप से रक्षा करें वह इस यज्ञ की अग्नि को सम्यक रूप से शांत करने की कृपा करें ए सोम यवमान यानी जो से पूरित रहा भरी हुई फसल को हम सब बहुत सोच विचार कर सावधानी पूर्वक हटाते हैं काटते हैं उसी प्रकार हम दया से परिपूर्ण आपको कुश का आसन भेंट करते हैं आप यहां आने की कृपा कीजिए आप यहां भोजन करने की कृपा कीजिए यह यजमान कुश के आसन पर बैठकर नमस्कार पूर्वक आपके लिए भजन करते हैं कौन आपको आदाद करता है कौन आपको आदेश देता है कौन आपको शांत करता है कौन आपको खेद देता है परमात्मा ही यह सब करते हैं ऋतुएं ऋतु रित्व के अनुसार सुखदाई हैं पर्व सुखद हो पर्व अनुशासन में रहें समवत्सर के तेज से सुख मिले शांतदाई कर्म आपके लिए सुखद हो हे परम पुरुष आदे माह पक्ष और मास से आयक्षिण होती है मर्दुकरण दिन रात आपके दुख दूर करने की कृपा करें इस यज्ञ के अध्वरियों आपके दोषों का क्षय करें के अध्वरि आपके अनुशासन हेतु मार्गदर्शन करें इस यज्ञ के अध्वरि आपके शरीर को शक्तिमान बनाने की कृपा करें के अध्वरि आपके शरीर के जोड़ों को शक्तिमान बनाने की कृपा करें हे परमात्मा आप पृथ्वी लोक को परिपूर्ण बनाने की कृपा करें हे आप अंतरिक्ष लोक के दोष दूर करें हे परमात्मा आप अंतरिक्ष लोक को परिपूर्ण बनाने की कृपा आप वाय लोग के दोस्त को दूर करने के कृपा करें आप वाय को परिपूर्ण बनाने के कृपा करें स्य नक्षत्रों के साथ इ्लों को सजनता से पूर्त करने की कृपा करें हे प्रमात्मा आपकी कृपा से हमारे शरीर बकार हो जाएँ आपकी कृपा से हमारे शरीर के अंग विकार हो जाएँ आपके कृपा से हमारे शरीर की हड्डियां विकार हो जाएیں आपकी कृपा से हमारे शरीर की मज्जा विकारहीन हो जाए आपकी कृपा से हमारे सुखों का विस्तार हो जाए कौन अकेला बिचरता है कौन बार-बार उत्पन्न होता है हिम की औषधि कौन है अच्छी तरह बीज बोने का विशाल स्थान कौन सा है सूर्य अकेले बिचरते हैं चंद्रदेव बार-बार उत्पन्न होते हैं हिम की औषधि अग्नि है पृथ्वी बीज बोने का विशाल स्थान है सूर्य के समान ज्योतिसी है समुद्र के समान तालाब कौन सा है पृथ्वी देवी से भी अधिक वर्षों वाला पुराना कौन है किसी की कोई मात्रा नहीं है तो ब्रह्मदेव की ज्योति सूर्य की ज्योति के समान है स्वर्ग लोक समुद्र से समान है इंद्रदेव पृथ्वी देवी से भी पुराने हैं गौ माता का कोई प्रमाण नहीं है हे देव सखा हम जिज्ञासु हैं हम मन से आप से पूछते हैं कि क्या विष्णु ने अपने तीन पैरों में विश्व के सभी भुवनों को समा लिया क्या तीनों लोक विष्णु के पैरों में समाए हुए हैं यदि आप इस बात को जानते हैं तो हमें बताने की कृपा करें जिनमें सारे विश्व के भवन समाए हुए हैं उन तीनों पैरों में भी मैं हूं पृथ्वी लोक के ऊपर के जो लोक हैं उनमें इस एक मन रूपी अंग से जाना जाता हूं स्वर्ग लोक के आधार पर लोक है उसे मैं एक, एक मन रूपी अंग से जान जाता हू�ूं। जिसके अंतस्तल में परंपरुष आकर र्मन करता है। परंपरुष के अंतस्तल में किन बस्तों को अरपित किया जाता है। यह यजमान जानने की इस चुक है। आप किरपया हमारे इंज ग्यासा को इनए क वाणी प्रदान करने की कृपा कीजिए आप यह मानते हैं कि आप यह नहीं जानते अतः मैं मायाक से अर्थात आपको माया पूर्वक प्रतिउत्तर देता हूं कि परम पुरुष पांच महाभूतों में रमण करता है परम पुरुष पांच तन्मात्राओं में रमण करता है परम पुरुष को पांच महाभूत अर्पित हैं तन्मात्रा अर्पित हैं हे अद्वर्य गण सबसे पहले क्या जाना जाना चाहिए हे अद्वर्य गण सबसे बढ़िया पक्षी कौन है सबसे अद्भुत रूप वाला कौन है वह कौन है जो सब रूपों को निगल जाता है सबसे पहले स्वर्ग लोक को जाना चाहे सबसे बड़ा पक्षी अग्नि रूपी अश्व है पृथ्वी सबसे अधिक रूपों को निगलने वाली है रात्रि सभी रूपों को निकल जाने वाली है कौन रूपों को निकल जाती है कौन शब्द सहित सारे रूपों को निकल जाती है कौन उछल-उछल कर चलता है कौन सरक-सरक कर चलता है तो माया को सब निगलती है माया सबको निगलती है वही विचित्र रूपों में शब्द को करती है सस उचार-उचार कर चलता है और भजंग सर्प कर कर के चलता है इस यज्ञ से कितने अन्न हैं इस यज्ञ में कितने अन्न हैं इस यज्ञ में कितने अक्षर हैं होम कितने होते हैं संवेदनाएं कितनी होती हैं अध्वर्य गणों को विशेष प्रकार से जानते हैं आप हमसे यह जानना चाहते हैं कि प्रत्येक ऋतु में कितने होता यज्ञ करते हैं इस यज्ञ में छह प्रकार के अन्न हैं इस यज्ञ में 100 अक्षर हैं 80 प्रकार के होम होते हैं संविधाएं तीन प्रकार की होती हैं प्रत्येक ऋतु में सात होता यज्ञ करते हैं कौन है जो इस लोक के नाविक को जानता है कौन है जो स्वर्ग लोक को जानता है कौन है जो अंतरिक्ष लोक को जानता है कौन है जो सूर्य की उत्पत्ति को जानता है कौन है जो चंद्रमा की उत्पत्ति को जानता है पिता इस लोग की नाभी को जानतेہ परम पिता स्वर्ग लोग को जानते हैंیں परम पिता को जानते हैंیں परम पिता चंद्रमा को जानते हम यजमान प्रथ्बी के परम अंत से पूछते हैं हम यजमान लोग कि नाबी से पूछते हैंیں हम यजमान आप पूछते ہیں कि असों के वीर्य का वकौन है हम यजमान पूसते हैंیں कि बानी का परमव्यम क्या है यह वेदी प्रथ्बी का परम अंत है यहہ यग्य के ना है यहہ सम अश्प के वीर हैं ब्रह्मन वाणी का परम व्योम है परमात्मा स्वयं उत्पन्न होने वाले हैं परमात्मा ने सारे संसार को उपजाया है परमात्मा ने सर्वप्रथम महान अर्णव के गर्भ को धारण किया प्रजापति ब्रह्मा को उत्पन्न किया होता ने महिमाशाली सोम से प्रजापति का यजन किया प्रजापति से निवेदन है कि प्रजापति उस सोम रस को पीने की कृपा करें आप होताओं से भी निवेदन है कि आप भी ऐसा ही यजन करने की कृपा करें हे प्रजापते आपके अलाव कोई दूसरा उतने विश्व रूपों वाला नहीं हो सकता हम जिस कामना से यग्य करते हैं हमारी वह कामना पूर्ण हो हम धनों के स्वामी हो जाएं